तो अब कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था ग्रेवाल साहब के साथ वो कुछ इस तरह से पेश आने लगा था जैसे मानो गाब उसके वर्षों पुराने दोस्त हों गिरेवाल साहब की आंखें इस कदर लाल हो चुकी थी कि बताना मुश्किल हो रहा था कि नशे की वजह से हुआ है या फिर वो अपनी बेटी के बारे में सोचकर काफी इमोशनल हो चुके थे मैं प्रोमिस कर रहा हूँ आपकी बेटी को कभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा इसीलिए देखिये आज मैं अपने साथ ही आपके हिस्से का भी शराब पी ले रहा हूँ ताकि हमारे बीच जो भी टेंशन है सब खत्म हो जाए ताकि फिर आगे आप कभी भी मेरे और नैना के बीच में नहीं आए इतना कहते हुए विक्रांत ने ग्रेवल साहब की भी बोतल को खाली कर दिया ग्रेवल साहब भी ये बात अच्छे से समझ रहे थे कि विक्रांत सिर्फ एक्स्ट्रा शराब पीने के लिए ही ऐसी बेतुकी बातें कर रहा है खैर फिर भी उन्होंने विक्रांत को इसका एहसास नहीं होने दिया ग्रेवाल साहब ने विक्रांत की तरफ देखते हुए जवाब दिया विक्रांत मैं कभी भी तुम्हारे और नैना के बीच में नहीं आऊंगा बस इतनी शर्त है कि तुम मेरी बेटी को कभी कोई भी खतरा नहीं होने दोगे ईमानदारी से हमेशा उसकी रक्षा करोगे ओह ये तो फिर से शुरू हो गए मन सोचते हुए कहा तुम तुम उसे कभी दुखी नहीं करोगे वो भले ही बाहर से देखने में बहुत सख्त लगती है लेकिन मेरी बेटी का दिल बहुत साफ है बहुत मासूम है वो बेचारी मुझे उसके लिए बहुत दुख होता है बचपन से वो बेचारी अकेले ही रही है मैं काम के चलते कभी उसके साथ नहीं रह पाता था वो बेचारी शुरू से अकेली रही है घूमने लग, लग गया था लेकिन एक चीज अब विक्रांत को अच्छे से समझ में आ चुकी थी दरअसल गिरवाल साहब ने सिर्फ बदला लेने के लिए ही विक्रांत को परेशान नहीं किया था उन्हें नैना की फिक्र थी और वो अपनी बेटी के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे इस वजह से भी उन्होंने विक्रांत के सामने एक के बाद एक मुसीबत खड़ी करना शुरू कर दिया था ताकि वो विक्रांत की बुद्धि उसकी समझ को अच्छे से परख सके इमोशनल होते हुए कहा भविष्य में अगर तुम्हें कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तुम तुरंत मुझे इन्फॉर्म करोगे मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा नना तो कभी मेरी नहीं सुनती वो अपने मन की करती है लेकिन तुम अब उसके साथ हो इसलिए आगे से जो कुछ भी होगा तुम मुझे तुरंत इन्फॉर्म करोगे मैं अभी हाउस कीपर को बोल दूंगा वो तुम्हें मेरा पर्सनल नंबर दे देगा। अब जाकर ग्रेवाल साहब को अंदाजा हुआ कि विक्रांत ने वाइन की दोनों बोतल को खत्म कर दिया देख कर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ पिया ही ना हो ओ गवाल साहब विक्रांत की कैपेसिटी देख कर बिल्कुल दंग रह गए उन्हें यकीन नहीं था की विक्रांत इतनी हार्ड वाइन भी इतनी आसानी से खत्म कर देगा और हिलेगा तक नहीं वो विक्रांत के पीने की कैपेसिटी देखकर वाकई में काफी हैरान थे हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि विक्रांत ने अदृश्य शक्ति के टूल की मदद से अल्कोहल को डिफ्यूज कर रखा था तभी उसके ऊपर शराब का कोई असर नहीं हो रहा था वरना विक्रांत को तो ऐसा था कि वो ज्यादा बियर पीने के बाद भी उल्टियाँ करने लगता था नॉर्मल सिचुएशन में तो दो बोतल वाइन पीने के बाद वो आसमान में उड़ने लगता विक्रांत ने फिर बात बदलते हुए अग्रवाल साहब ऐसी सवाल किया अच्छा तो आप उस दिन वहाँ रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या अरे बकवास बंद करो ग्रेवाल साहब ने अपनी भाई टेडी करते हुए कहा मुझे तो हॉटपॉट चिकन के बारे में कुछ पता भी नहीं था और हाँ तुम अपने टीम मेंबर्स को भी बोल देना कि ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए विक्रांत उनकी तरफ देख मंद मंद मुस्कुराने लगा फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा ठीक है किसी को कुछ नहीं पता चलेगा फिर आगे ग्रेवाल साहब ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अच्छा अभी भी मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है पहला तो ये बताओ क्या तुम्हारी वजह से बीमार हुआ अगर ऐसा है तो फिर से तुम्हारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि अगर मुझे इसका कुछ भी सुबूत मिल गया तो मैं तुरंत तुम्हारे सीनियर को रिपोर्ट कर दूंगा और दूसरी चीज चूंकि अब नैना तुम्हारी डिप्टी टीम लीडर है तो तुम्हें पता चली गया होगा की तुम्हारे डिविजन चीफ के साथ मेरा क्लोज रिलेशन है क्या एक मिनट डिवीजन चीफ का नाम आते ही एक बार के लिए विक्रांत चौक उठा लेकिन फिर अगले ही पल उसने कुछ सोचते हुए कहा डिविजन चीफ के बारे में जानना कौन सी सीक्रेट बात है वो तो मैं उस दिन समझ ही गया था लेकिन हाँ वो, वो आपके साथ रेस्टोरेंट में जो आदमी आया था वो कौन था विक्रांत ने अपनी भाई टेडी करते हुए सवाल किया तुम्हे क्या लगता है हमारा रिलेशन अभी से इतना क्लोज हो चुका है की मैं तुम्हे ये सब बता दूंगा गिरवाल साहब ने अपना सिर हिलाते हुए विक्रांत से सवाल किया विक्रांत अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ा हो गया अब उसके पास आगे कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था गिरवाल साहब विक्रांत का ये रिएक्शन देखकर जोर से हंस पड़े फिर उन्होंने आगे कहा एक चीज हमेशा याद रखना मैं एक बिजनेसमैन मैन हूँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन। बस इतना तुम्हारे लिए काफी है डिनर शुरू हो गया अभी मुझे अपने गेस्ट से बात करनी है उनसे जरूरी बात करनी है इसके बाद गिरवाल साहब वहां से उठ जाने लगे वहां से जाते वक्त उन्होंने विक्रांत की तरफ देखकर कहा तुम ठीक तो हो न अगर जरूरत हो तो मैं डॉक्टर को बुला लूं। विक्रांत ने फिर मुस्कुराते हुए मजाक लहजे में जवाब दिया मैं ठीक हूं अगर आज रात आपको किसी किसी ने परेशान किया तो तुरंत मुझे बता देना आप वो मेरे साथ पीने के बाद भी कभी अपने पैरों पे खड़े होने लायक भी नहीं बचेगा <laughs> गिरेवाल साहब जोर से हंस पड़े फिर उन्होंने विक्रांत के कंधे को थपथपाते हुए कहा विक्रांत मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ सुनो जब मैं तुम्हारी तरह जवान था तब मेरे एक गुरु ने मुझे बताया था कि किसी भी इंसान को जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है वो है ईमानदारी उसे दुनिया के लिए ना सही लेकिन अपने खुद के लिए ईमानदार होना पड़ता है अपने काम के प्रति और अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार होना बहुत जरूरी है मैं जानता हूँ ये सब बातें समझना तुम्हारे लिए थोड़ा कठिन है लेकिन फिर भी तुम कभी इसे समझने की कोशिश करना बहुत आगे जाओगे तुम्हारे अंदर सब कुछ है इतना ग्रेवाल साहब रूम से बाहर भले ही लेकिन विक्रांत को अब तक एक चीज जरूर समझ में आ चुकी थी अगर उसे खुद को इंस्पेक्टर अशोकन जैसा साइको बनने से रोकना है तो फिर उसे अपने मन पर और अपनी इच्छा पर करना सीखना होगा। इंस्पेक्टर अशोकन के बारे में विक्रांत का जो मानना था वो गलत नहीं था अशोकन ने पुलिस की नौकरी करते हुए भी इतने गहन अपराध में हिस्सा लिया इसके पीछे कहीं ना कहीं उसका गुस्सा ही था और वाकई में विक्रांत उस रात रेस्टोरेंट में बैठकर इंस्पेक्टर अशोकन के बारे में ही सोच रहा था वो अशोकन की कहानी को खुद से रिलेट करके सोच रहा था दरअसल विक्रांत भी अभी खुद को प्रोफेशनल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर नहीं मानता है और शायद कोई भी इंसान कितना भी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर क्यों ना हो जाए उसके ऊपर अपने आसपास मौजूद लोगों के नेचर का असर तो पड़ता है विक्रांत अब तक कई सारे क्राइम केसेस सॉल्व कर चुका था और लगभग हर केस में उसका सामना किसी न किसी साइको से ही होता आया है कुछ लोग तो अपनी खराब परिस्थितियों की वजह से साइको बन गए तो कुछ खुद को बचाने के लिए इस कदर हत्याएं कर डाली की वो मानवता की सीमा को पार कर गए थे लेकिन इन सभी को अगर समय रहते सही मार्गदर्शन दिया गया होता तो उन्हें कातिल बनने से रोका जा सकता था विक्रांत उस रात हॉटपॉट चिकन रेस्टोरेंट में इन्हीं बातों पर विचार कर रहा था और इसके बारे में बड़ी गंभीरता से सोचने के बाद ना जाने कैसे विक्रांत के मन में यह डर उठने लगा था कहीं ऐसा ना हो जाए की एक के बाद एक अपराधियों को पकड़ते हुए मेरे दिमाग में ऐसा कुछ न आ जाए जिससे मैं भी एक अपराधी बन जाऊ जैसा अशोकन के साथ हुआ था वो तो नॉर्मल पुलिस वाला था लेकिन उसकी माँ आपराधिक प्रवृत्ति की थी ऐसे में अंत में उसके नेचर का असर अशोकन में भी होने लगा और वो भी अपनी माँ की ही तरह अपराधी बन बैठा उस रात विक्रांत काफी टेंशन में आ गया था सही मायने में उसे किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत थी लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास जाने से पहले उसका सामना वहा गवाल साहब से हो गया उसे गुस्से में और फ्लो में आकर विक्रांत गिरेवाल साहब से भिड़ बैठा हालांकि उनको पीटने के बाद विक्रांत खुद को मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा था वैसे ग्रेवाल साहब के शब्दों पर विचार करने के बाद भी विक्रांत को थोड़ा बहुत समझ में आने लगा था अगर उसे अपने लाइफ में सीधे रास्ते पर रहना है तो फिर उसे ईमानदारी से अपना काम करना होगा तभी वो बिना अपना दिमाग भटकाए सिर्फ अपने काम पर फोकस कर सकता है